दुनिया ये सारी मैंनू झूठी लगती है, जिंदगी भी जैसे कष्टी टूटी लगती है, दिग्दर्न हंजू मेरे बहे जाए रात भर, सा नब्ज़ भी मध्यम सांसे रूठी लगती है नहीं अलग तेरे बिना तेरे वाजूद मेरा नहीं अलग है नहीं अलग तेरे वाजूद मेरा नहीं अलग